ब्रह्म जान प्रथम पुस्ता सूचो वेन आवह उपमा अस्य सतस्य सबुद्यापमा असतस्य शोनिशत ब्रह्मा सबसे महां परमेश्वर जज्ञानम उत्पन्न हुए हुए हैं प्रसिद्ध हुए हुए हैं प्रकट रहते हैं प्रथम और सर्वोत्तम हैं सबसे प्रथम हैं पुरस्तात सबसे पहले होते हैं सीमत सीमा वाले जो पदार्थ हैं सूर्यादि सूरच ये सब प्रकाश युक्त हो रहे हैं आपके कारण और वेना आप ज्ञान स्वरूप हैं विद्वान हैं आवाह और सबके रक्षक हैं सब सबुदनिया सो आप परमेश्वर बुद्धनिया अंतरिक्ष के अंतर्गत होने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनके विवाह विभक्त करने वाले हैं अलग अलग व्यवस्था में उनको चलाने हैं चलाने वाले हैं और अस्य विष्ठा उपमा इन सब में आप प्रविष्ट हुए हुए हैं और इन सबके व्यवहार के आधार हैं उपमा बनते हैं सतस्य असत्य योनि सत्य के और असत के आप कारण हैं तो ईश्वर के गुणों का वर्णन किया गया इसमें ईश्वर का स्वरूप कैसा है पहले बताया ब्रह्मा ईश्वर कैसा है महान है संसार में कोई वस्तु ऐसी आपको दिखती है जिससे कि बढ़कर के और कोई नहीं है हो सकता या है नहीं सबसे बड़ा यही है इससे बढ़ और कोई नहीं हो सकता से बड़ा है सुनने में तो आते हैं, इससे भी बड़ा सूर्य है। देखने में तो चांदी सूरज से बड़ा दिखता है पूर्णिमा को से बड़ा बड़ा। नहीं, वो लेना है कि एक ऐसी बुद्धि जहाँ पर उत्पन्न होती हो कि यह पदार्थ सबसे बड़ा है किसी को देख करके ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है या नहीं लगना केवल होना अलग बात है लगना की बात है लग जाना अपने को केवल की ये बड़ा है व्यक्तियों में मनुष्यों में ऐसा कोई लगता है कि इससे बढ़ तो और कोई नहीं होगा ऐसे बड़ा ये है ये तो नहीं लगता है कभी फिर ये दिखना चाहिए उनसे बड़ा नहीं होना चाहिए कोई यानी स्थिर एक ऐसी बुद्धि जहाँ की इससे बढ़ के अब नहीं कोई है ऐसे लग जाना ऐसी बुद्धि नहीं बनेगी ना यानी वास्तविकता तो है कि होता भी नहीं है एक तो वो चीज है दूसरी ये कि होने को हम छोड़ रहे हैं थोड़ी देर के लिए हम अपने लगने को कर रहे हैं इसमें भी भी है ना, ना जब तक परोक्ष है न पदार्थ उसमें तो ऐसी बुद्धि बना सकते हैं आप कि इस गुण में इससे बढ़ के और कोई नहीं होगा लेकिन प्रत्यक्ष में नहीं हो पाएगा कोई न कोई उससे थोड़ा सा अधिक हो जाता है यानी सारे शब्दों का जो अर्थ होता है ना सबको पता नहीं होता है कितना ही बड़ा विद्वान हो जितने शब्द लिखे होते हैं ना पुस्तकों में सभी का अर्थ नहीं आता है किसी को नहीं आता है कोई न कोई कोष देखेगा कोई कोई कुछ पूछेगा किसी का कोई मात्रा नहीं आता है पूरी पूरी नहीं आती है भूल जाता है वो बहुत बड़ा विद्वान है लेकिन एक शब्द का अर्थ नहीं आता है किसी पुस्तक के उसको लेकिन दूसरा जो बहुत विद्वान बिल्कुल नहीं है उसको आता है बहुत बड़े विद्वान को जो अर्थ नहीं आता है एक छोटे से व्यक्ति को वो अर्थ आता है वो उतना कम हो गया ना उसका कट गया ऐसी सभी जगह प्राकृतिक पदार्थों लौकिक पदार्थों में कहीं भी ऐसी स्थिति होती नहीं है एक तो कि यह सबसे बड़ा है वास्तविकता में कोई पदार्थ नहीं होता इसमें लेकिन यह जो गुण है सबसे बड़ा होने का यह ईश्वर में है वास्तविकता ऐसा है कि ब्रह्म सबसे महान है वो महानता किससे होगी गुणों से ही होती है ज्ञान और आनंद ये दो पदार्थ हैं जिनके आधार पर छोटा और बड़ा इनका निर्धारण होता है अच्छे का और बड़े का निर्धारण के दो ही लक्षण हैं, अंतिम लक्षण तो सुख है केवल आनंद ज्ञान भी नहीं है ज्ञान का भी जो परिणति है ना ज्ञान का भी जो प्रयोजन है वो आनंद में ही है आनंद का प्रयोजन और कुछ भी नहीं है उसके आगे कुछ नहीं किसी के लिए आनंद किसी के लिए नहीं होता है ज्ञान आनंद के लिए होता है सुख के लिए यानी कि जान होने के बाद भी हमको तृप्ति नहीं होती है अपेक्षा रहती है लेकिन सुख मिलने के बाद फिर अपेक्षा नहीं रहती है उससे आगे का कोई पदार्थ नहीं होता है सुख से आगे जितने भी कार्य कर रहे हैं सभी के पीछे प्रयोजन में सुख रहेगा लेकिन सुख के पीछे और कोई प्रयोजन नहीं होता है फिर इस कारण से पदार्थों में सबसे अंतिम पदार्थ जो है वो सुख ही होता है इसलिए छोटा होगा या बड़ा होगा सभी का हेतु जो बनेगा वो सुख ही बनेगा जिसके पास जितना अधिक सुख होता है वो उतना बड़ा होगा और जिसके पास जितना कम सुख होगा वो उतना छोटा होगा धनी लोग और निर्धन लोग भी बड़े छोटे इसलिए माने जाते हैं कि उनको अधिक सुख हो जाता है इनको कम सुख होता है लेकिन सुख की मात्रा अगर इनकी अन्य कारणों से बढ़ जाएगी तो धनिकों से बड़ा हो जाएगा निर्धन भी दरिद्र भी कहीं बड़ा हो जाता है धन की अपेक्षा में बड़ा नहीं होगा लेकिन फिर भी बड़ा हो जाता है क्योंकि मान लो इसके पास ज्ञान हो जाता है तो अभी बड़ा हो जाता है तो ज्ञान भी क्यों बड़ा करता है क्योंकि ज्ञान से सुख अधिक हो जाता है इसको इसलिए अंतिम जो पैमाना होता है हर समय वो सुखी होता है तो ईश्वर की जो भी महत्ता है ईश्वर की भी जो महान ये है सबसे बड़प्पन उसमें भी उसका यही गुण कारण है ईश्वर के अंदर जो आनंद है यही उसकी महिमा यानी कि बड़प्पन का हेतु है प्रकृति में केवल नहीं होता है ये आनंद जो होता है ये अकेले में नहीं है इसमें किसी में इस कारण से प्रकृति हमारे लिए बड़ी नहीं हो पाती ईश्वर से बढ़ नहीं पाएगी कभी भी और जीवों में है ही नहीं थोड़ा नाम भी नहीं है इसका सुख का तो इस कारण से इसकी तो तुलना ही नहीं होगी ब्रह्म के साथ जीव की ज्ञान के कारण यानी इसमें जो चेतना है उस चेतना के कारण थोड़ी सी इसकी समीपता तो होती है पर कुछ कर लेता है ये कि हम भी चेतन है आप भी चेतन है लेकिन उस चेतना से कुछ बनता नहीं चेतना को जो चाहिए सुख वो नहीं होता इसके पास इस कारण से ये क्या रहे सदा ही छोटा रह जाएगा धन से भी सुख होता है और बल से भी सुख होता है एक तो होता है जो दुख के बाधक है ना कारण है दुख देने के उनको धन और बल से रोका जाता है तो कहीं पर बल से साधनों को प्राप्त किया जाता है और कहीं पर बल से साधन जो बाधक हैं उसको रोका जाता है बल का ये प्रयोजन है यानी सुख में बाधक बनते हैं वो तो उनको बल से रोकते हैं तो बल उस प्रयोजन में आ जाता है और कहीं पर जो सुख के साधन है उसको प्राप्त करना होता है तो वहां बल का प्रयोजन होता है अकेले में कुछ नहीं करता है बल या, कुछ नहीं हटाना नहीं हो पकड़ना नहीं हो तो वहां बल की कोई अपेक्षा नहीं है व्यर्थ है बल ऐसे ज्ञान भी है अगर कुछ करना नहीं है तो ज्ञान किसी काम का नहीं है ज्ञान भी करने के लिए होता है कुछ यानी इसको हटाना है या इसको बैठाना है जो भी होता है जितने भी गुण होते हैं ना गुणों का प्रयोजन होता है कर्म में उसको कर्म किया जाता है पर आनंद गुण ऐसा है उससे कर्म नहीं होता है वो कर्म के लिए नहीं है बाकी गुण तो होते हैं ज्ञान गुण है तो कर्म के लिए होता है कर्म भी ज्ञान के लिए होता है संयोग विभाग के लिए होता है तो इन सब का प्रयोजन होता है लेकिन आनंद का कोई प्रयोजन नहीं होता है फिर इस कारण से आनंद जो होता है वो अंतिम गुण है और उससे परिपूर्ण है ब्रह्म इस कारण से ब्रह्म क्या है सबसे महान है उससे बढ़कर के, कोई क्योंकि आनंद स्वरूप है वो तो पहली विशेषता तो ये होगी उसकी दूसरी विशेषता होती है बड़प्पन का कारण एक आयु भी होती है जो पहले उत्पन्न होता है वो बड़ा होता है जो बाद में उत्पन्न हुआ है वो छोटा कहलाता है लोक में तो यही व्यवस्था चलती है कितना ही कोई बड़ा हो जाता है ज्ञान से लेकिन आयु के कारण दूसरे को फिर भी मानना पड़ जाता है उसको कि बड़े है तो आयु भी यानी जन्म भी बड़प्पन का कारण होता है तो यह विशेषता भी है ईश्वर के अंदर जन्म से भी वो पहले है पहले जन्मता है वो कैसे पहले जन्मता है क्योंकि जो जन्म लेने वाले हैं ना उनको वो देता है जन्म तो उस जन्म देने के कारण वो उनसे पहले हो जाता है ऐसे स्वरूप से तो बराबर है ईश्वर जीव और प्रकृति ये तीनों उस दृष्टि से तो बराबर हैं सभी उसमें जन्म का नियम नहीं लगता है तो वहाँ उत्पत्ति वाला नहीं लगे लेकिन ये जो उत्पन्न होता है जगत इस जगत को उत्पन्न करने से पहले होना अनिवार्य है उसका वो पहले होता है तो इस कारण से इसका बाप बन गया वो पिता हो जाता है वो तो अब उसकी आयु पहले हो जाएगी बड़ा हो जाएगा वो इस कारण से वो क्या है जानम यानी पहले उत्पन्न होता है उत्पन्न भी पहले ही होता है बाद में उत्पन्न नहीं होता है उत्पन्न का अर्थ प्रसिद्धि भी है संसार में सबसे पहले जो जाना जाता है वो ब्रह्म ही जाना जाता है यानी श्रेष्ठ रूप में ज्ञान तो पहले जो होगा चेतनों को वो तो जो आंख से दिखेगा या इंद्रियों से जो पकड़ में आएगा उसको ज्ञान तो उसी का होगा पहले पहले अपनी अनुभूति होती है ने? लेकिन अपनी अनुभूति ये कोई बड़ी चीज नहीं है उस समय बहुत बड़ा ऐसा पदार्थ इस रूप में नहीं होता है तो सबसे बड़ा पदार्थों का जो ज्ञान होगा यानी वेदों के माध्यम से होगा तो वो ईश्वर का ही होगा तो इस कारण से क्या है वो पहले ही उत्पन्न भी होता है और प्रसिद्ध भी पहले हो जाता है सबसे बड़ा होकर नाम से प्रथम और सबसे क्या है प्रथम का मतलब यहाँ सर्वोत्तम अब यहाँ जितने भी गुणों की तुलना की जाए उसके अंदर सभी पदार्थों में कुछ ना कुछ गुण होते हैं कोई भी पदार्थ गुण से रहित नहीं होता है तो ऐसे अब गुण वाले पदार्थों की जब तुलना करने लग जाएंगे तो उनमें ईश्वर जो होता है सबसे प्रथम हो जाएगा में भी कुछ हमारे दृष्टि से क्या होता है अच्छे और बुरे गुण होते हैं स्वरूप से जो भी गुण है वो अच्छा बुरा नहीं होता है अच्छाई और बुराई केवल जीवात्मा के निमित्त से होती है त्मा के निमित्त से क्यों है क्योंकि सुख दुख का जो परिणाम होता है वो इसी के ऊपर घटता है तो जीवात्मा को जिससे दुख होगा वो बुरा है और जीवात्मा को जिससे सुख होगा वो अच्छा है इसलिए अच्छा और बुरे का जो निर्धारण होता है वो उसका आधार जीवात्मा है ईश्वर के लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं होगा अच्छाई और बुराई का हेतु जो बनता है वो सुख दुख जिससे दुख होना है वो बुरा हो जाएगा जिससे सुख होना है वो अच्छा हो जाएगा तो ये सुख दुख जो होना है वो जीवात्मा को होना है इस कारण से अब हर पदार्थों की ये तुलना करेगा ये अच्छा है और ये बुरा है तमोगुण अपने आप में बुरा नहीं होगा लेकिन हमारी दृष्टि से अब वो बुरा होगा क्योंकि हमको दुख होता है उससे सत्युगुण अच्छा इसलिए होगा कि हमको उससे सुख होता है होता है नहीं है ना नहीं वो सुख की एक स्थिति को बनाएगा तो मुगुण अपने आप में सुख नहीं देता है सुख की आगे उत्पन्न होगी उसके लेकिन तो तो तो वहाँ सत्य गुण रहता है तमो गुण बाहर से, से जो है ना संबंध उसको काट देता है उसका ज्ञान होने नहीं देता है वो यहाँ जो हो रहा है ना आपको जो सुख भी हो रहा है लेकिन सुख के साथ दुख भी इसीलिए हो रहा है कि दूसरे का भी विषय का ज्ञान हो रहा है मन दूसरे विषयों को भी पकड़ रहा है यहाँ पर तो विरोधी स्थितियां होने के कारण सुख और दुख दोनों हो रहे हैं तो अब नींद में क्या करता है ये वाला भाग वो बंद कर देता है दुख जो जिससे पकड़ में आना है ना वो वाला भाग बंद कर देता है बंद करने के बाद अब तुलनात्मक अनुभूति नहीं होती है तो लेकिन सुख जो होगा वो तो सत्य से ही होगा कोई भी जो अनुभूति उसका आधार चाहिए ना निराधार ज्ञान नहीं होता है ज्ञान का कोई ना कोई आधार होगा बिना आधार के तो होगा ही नहीं ज्ञान तो सुख भी हो रहा है तो सुख का आधार चाहिए ऐसे दुख हो रहा है तो दुख का आधार चाहिए तो, अब इतने ही इसमें होता है कि दुख वाला जो आधार है उससे संपर्क काट देते हैं होशी जैसे करते हैं ना काट पीट करने के लिए शरीर को तो यहाँ पर क्या करते हैं वो दुख तो हो ही रहा होता है वो लेकिन संबंध कट जाता है उससे तो दुख का पता नहीं चलता है लेकिन बाद में वो पीड़ा देता है या नहीं देता है जब होश में आता है तो कटे पीटे का होने लगता है उसमें फिर पीड़ा शुरू हो जाती है तो वो पीड़ा का कारण तो बन ही रहा था कटना पिटना बस अनुभूति केवल नहीं हो रही थी ऐसे नींद के काल में जो है बाहर से संबंध कट जाता है संबंध कटने के बाद अब विरुद्ध गुणों की हम अनुभूति नहीं कर पाते हैं तो दुख नहीं होता है पर सुख जो होगा वहाँ सत्व गुण तो रहता ही है वहाँ भी तो अब सुख हर समय से ही होगा भले ही तम के साथ मिला हुआ रहेगा वो तम वहाँ प्रभावी अधिक बहुल रहता है बहुल रहने के कारण बाहर से संबंध होने देता है सुख जो होगा वो सत्य से ही होगा लेकिन वहां फिर भी वो सुख जो होता है ना सुख के लिए नहीं है वो वो विराम के लिए है विश्राम के लिए आगे यानी सुखद स्थितियां बने जो दौड़ करके जो थक जाते हैं ना विश्राम कर रहे होते हैं तो विश्राम से बल नहीं आता है विश्राम एक स्थिति बनाता है जिससे बल अप्रविष्ट होगा इसलिए वो उपलब्धि का सीधा कारण नहीं है स्थिति तो बनाता है वो सीधा कारण नहीं बनता है जैसे हम यहाँ बैठ करके बोल रहे हैं तो बैठे हुए ठीक है इस पर बैठे तो है लेकिन बोलने में ये कारण नहीं है ना कारण तो बोलने में मुख्य है यहाँ ये कारण नहीं है बैठना तो ऐसे ये सीधा कारण नहीं होता है उसको कहते हैं परंपरा से परंपरा से कारण होना तो नींद जो है परंपरा से सुख का कारण है सीधा कारण नहीं होते तो प्रथम कहा यहां सर्वोत्तम है यानी ईश्वर के अंदर जितने भी गुण हैं यहाँ हमारे लिए जितने भी अच्छे गुण हैं लौकिक या अन्य पदार्थों में जितने भी अच्छे गुण हो सकते हैं वो सारे के सारे अच्छे गुण ईश्वर में भी होते हैं ऐसा गुण है जो सीधा सीधा हमारे लिए उपकारी होता है और वही के वही गुण यद्यपि ईश्वर में नहीं है नहीं होता है लेकिन उससे जो सिद्धि जो सिद्ध होना है, उस के का साधा गुण होता है विकल्प जैसे प्रकाश है प्रकाश से हमको सीधा ज्ञान होता है ज्ञान कराने में प्रकाश कारण है और ईश्वर में यह प्रकाश नहीं होता है लेकिन इसका जो विकल्प है प्रकाश का जो प्रयोजन है हमको ज्ञान कराना ये ज्ञान कराने वाला गुण है उसमें इसलिए वो पूर्णता हो जाती है चारे चारे गुण नहीं होंगे ईश्वर के अंदर नहीं पड़ती हाँ अच्छे गुण भी जो हैं दूसरे में प्रकृति में है वो ईश्वर में नहीं है सभी तो इसका मतलब हमको ज्ञान बढ़िया मिला तब नहीं चाहिए तो कुछ नहीं। जैसे मुक्ति में होता है ये पूरा निशाधन होता है लेकिन ज्ञान इसको पूरा होता है तो सारे प्रयोजन पूरे हो जाते हैं ना उसको ईश्वर तो के सामर्थ्य के कारण हो जाता है इसको तो ऐसे ही बहुत सारे आप खट्टा मीठा इतने जो गुण है अच्छे लगते हैं, इससे हमको सुख होता है ये बिल्कुल नहीं है ईश्वर में ज्ञान के लिए हाँ मुख्य प्रयोजन है इन वस्तुओं को जानना और ज्ञान से अतिरिक्त कुछ मिलता भी नहीं है मुखे नहीं मुख्य प्रयोजन तो हमारा है लेकिन इसको जो जानना है ना इसको केवल जानना ही प्रयोजन है इसका सुख भी प्रयोजन नहीं है लोक काय प्रकृति का जो सुख है वो हमारा प्रयोजन नहीं है क्योंकि इसका जो सुख होता है उससे हमको तृप्ति नहीं होती है तो तृप्ति न करने के कारण हमारा प्रयोजन नहीं बनता है इसीलिए तो हे हो जाता है ना फिर प्रकृति को हे कहा है ग्राह्य नहीं कहा है ये तो तृप्ति न होने के कारण हे है, हाँ लेकिन जिस समय सुख मिला उस समय तो मानता है के नहीं, वो यही भ्रांति का बीज यही है नहीं सुख उससे होता है सुख हमारा प्रयोजन है लेकिन ये वाला सुख नहीं वो सुख जो से हम तृप्त होते हैं जिस सुख से हमारी तृप्ति होनी है ना वो सुख प्रयोजन है सुख मात्र प्रयोजन नहीं है ऐसा सुख जो हमको तृप्त कर दे जिसके बाद अब नहीं हो गया ऐसा जो लग जाए जिस सुख से वो वाला तो प्रयोजन है लेकिन सुख मात्र से प्रयोजन नहीं है यही तो, तो बनता है ना चुरा करके भी आप खा जाएंगे चीकू तो भी अच्छा ही लगेगा ना वो तो। लेकिन वो तो विहित नहीं है ना खरीद करके खाने वाला विहित है चुरा के खाने में भीत नहीं जबकि गुण प्राप्ति तो बराबर है तो ऐसे ही यहाँ पर भी सुख केवल अनिवार्य नहीं है अनिवार्य वो सुख है जिससे तृप्ति होनी है तो प्रकृति में भी सुख है लेकिन वो त्रिप्ति कारक नहीं है इस कारण से वो क्या होगा अब ही होगा तो है ही होने पर क्या होगा अब केवल क्या प्रयोजन बनेगा ज्ञान बनेगा वो सुख प्रयोजन नहीं बन पाएगा तो और होता भी यही है क्योंकि स्थिर रूप से कुछ भी देखें सुख का भी ज्ञान ही होता है वहां इससे अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता है और एक नियम है ना कि नित्य पदार्थ में किसी के गुण दूसरे के आ नहीं सकते दूसरे के गुण प्रविष्ट नहीं होता है ना और इसका गुण कभी जा भी नहीं सकता है तो अंततः देखेंगे तो आना जाना होता ही नहीं है गुणों का एक दूसरे में ईश्वर का भी आनंद हमारे अंदर आता नहीं है अनुभव उसका ज्ञान ही होगा अनुभूति केवल होगी उससे आएगा नहीं अपने में ना नहीं तो ईश्वर खत्म हो जाएगा हाँ। कहीं नहीं मोक्ष में भी ईश्वर का आनंद कट के अपने में जुड़ जाए ऐसा नहीं होगा समाप्त हो जाएगा ईश्वर इसे घिस जाएगा वो तो ऐसा नहीं होता है कभी भी उसका भी संबंध के कारण अनुभूति हो जाती है बस तो यहाँ भी जितने भी पदार्थ है सभी के साथ संबंध होता है हमारा और संबंध में एकतम्यता की स्थिति बनती है केवल एकत्र तो लगने लग जाता है लेकिन होता नहीं होता केवल ज्ञान ही है ज्ञान होता है उसका भी ना शरीर गरम तो हो जाता है इस ये वाले गुण इसमें आएंगे शरीर में आत्मा में नहीं आते हैं हा आत्मा में नहीं आते हैं। शरीर में तो स्थान है ना खाली तो ये प्रकृति जो है एक दूसरे में अवयवी में तो घुसता है ये अवयवी का जो अवयव है अंतिम उसमें प्रकृति का एक परमाणु दूसरे परमाणु में नहीं जाता ये भी अग्नि का परमाणु अग्नि के परमाणु में परमाण। नहीं घुसेगा दूसरे में तो घुस जाएगा ये अपने वाले में नहीं घुसता ये भी ऐसे ही प्रकृति के जो सतुरजम है मतलब वो एक दूसरे में नहीं घुसते वो भी भी तो उनके गुण एक दूसरे में नहीं जाते हैं तो तो ऐसे ही यहां तो सीधा सीधा मानी लिया गया है कि प्रकृति में जो कुछ है आपको केवल जानना है बस और जानना क्या है उनको जानना यह है कि मेरे लिए पर्याप्त नहीं है अगर तो उस समय आत्मा में तो गर्मी। आ, अगर इस ज्ञान को परिवर्तित कर सकते हैं तो हो जाएगा ऐसा लेकिन ये जो ज्ञान होता है ये भी क्रिया उसके गुण के आधार पर होता है यानी तात्विक भी होता है कल्पना वाला रहेगा तब तो बदल सकते हैं कहीं कहीं हमारी कल्पना एक केवल कल्पना होती है उसको तो बदला जा सकता है और जो बिना कल्पना है द्रव्यों के कारण जो कल्पना बनती है वो नहीं बदलेगा वो तो द्रव्य सीधा कारण है वहां मानने से नहीं होगा वहां जहां केवल जान का है ना जाना तो मैं वहां तो कर सकते हैं जैसे कि अब बैठ करके आप अपने शरीर में ही गर्मी उत्पन्न करना चाहें संकल्प से तो उससे क्या होगा फिर आपके शरीर के अंदर क्रिया होने लगती है उसको नहीं रोका जा सकता है फिर जितना मानसिक है उसको रोक सकते हैं लेकिन वो द्रव्यगत जब हो जाएगा तब नहीं रोकेगा चित्र के अंदर भी एक स्थितियां द्रव्यगत होती है और एक ज्ञानगत होती है जैसे कि किसी चीज को समाधान आप ढूंढ रहे थे कोई व्यक्ति आ रहा था मारने के लिए तो उसको देख करके एकदम से डर लग गया तो डर लगने के बाद कांपने लगा अंदर अब थोड़ी देर में क्या हुआ वो व्यक्ति किसी कारण से और रास्ते से चला गया आपके पास नहीं आया तो ज्ञान तो हो गया कि मैं बच गया अब लेकिन स्थिरता नहीं आएगी अभी अपना तो चलेगा कुछ देर तक जबकि जान हट गया उसका अब नहीं मारेगा ये अगर वो आता तो ये बढ़ता जाता कंपन लेकिन कंपन का जो मूल कारण था वो तो बंद हो गया पर कंपन अभी बंद नहीं होगा थोड़ी देर में होगा तो ये जो दो स्थितिया एक द्रव्य स्थिति है ये ये अपने जान पर नहीं है नियंत्रित ज्ञान इसका कारण तो बनता है आराम करने का लेकिन नियंत्रित नहीं होता है वो स्थिति जो जानत है कि अब खत्म हो गई है समस्या ये तो तत्काल चली जान वाला एकदम तत्काल बदल जाता है द्रव्य वाले में समय लगता है फिर वो स्थिरता फिर बाद में आएगी ऐसे उपासना आदि में भी होता है कभी तो बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है बिना सोचे बिचारे बिना योजना के ही बन जाती है स्थिति वो पहले से चलता रहता है हमारा तो चित्त क्या होता है वो द्रव्यगत परिवर्तन आ जाता है सत् बहुल हो जाता है तो वो उल्टा पुल्टा सोचते समय भी स्थिति अच्छी बनी रह जाएगी कभी ऐसा होगा और कभी होगा कि वो नहीं बनेगी कितना ही ज्ञान विज्ञान कर रहे हैं तब भी नहीं बनेगी तो कारण ये होता है ज्ञान एक भाग होता है और द्रव्य वाला भाग अलग होता है वो द्रव्य गाली बनी है उसके पहले बनाने में किया था पुरुषार्थ उस पहले के कारण वो बन गई थी और एकदम तत्काल बिगड़ती भी नहीं है थोड़ी देर लगेगी फिर बिगड़ जाएगी वो भी लेकिन एकदम एकाएक एक नहीं बिगड़ती है दोनों स्थितियां तो यहां इतने लेना है कि एक जान का भाग होता है एक द्रव्य का होता है तो वो कल्पना से केवल नहीं हो पाएगा फिर सीमतः सीमा वाले जितने भी पदार्थ होते हैं ये सूर्य आदि है ये सभी के सभी क्या है उसे ईश्वर के द्वारा ही अः व्यवस्थित होते हैं या प्रकाशित होते हैं ईश्वर तो स्वयं प्रकाशित होता है नहीं अपना ज्ञान करा सकता है ये लोग अपना ज्ञान स्वयं नहीं करा सकते हैं पर ईश्वर के कारण ही प्रकाशित होते हैं और वेना ईश्वर वेन है, है आनंद स्वरूप विद्वान है वेना माना विद्वान ईश्वर ज्ञान स्वरूप है आवह सबका रक्षक है तो रक्षा वाले हमारे जो रक्षा करने वाले होते अपने आप हमसे हमारे लिए अच्छे होते हैं इस कारण से ईश्वर अच्छा है और सब बुद्धनियाँ बुद्धन कहते हैं अंतरिक्ष को बुद्ध में अंतरिक्ष में जितने भी पदार्थ हैं सारे के सारे क्या होते हैं अलग अलग अपनी सीमाओं में कक्षाओं में रहते हैं तो इन कक्षाओं का निर्धारण क्या होता है ईश्वर के ही माध्यम से होता है अन्यथा ये अपने आप कक्षाएँ नहीं बना सकते पदार्थ फिर अस्सी विष्ठा इनके अंदर वो प्रविष्ट भी है ये बड़ा विचित्र पदार्थ है सभी में विचित्र है ये प्रविष्ट होया हुआ है और इस स्थिति को स्वामी जी से बताते हैं प्रलय अवस्था बनाने के बाद ये अनुभूति जब होगी तो उसमें फिर क्या होगा सारे के सारे पदार्थ गौण हो जाएंगे दिखने बंद हो जाएंगे ईश्वर की सर्व्यापकता की जब अनुभूति होती है उस समय कोई पदार्थ नहीं बचता है फिर क्योंकि ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें ईश्वर नहीं है तो अब उसमें कोई भी स्थान नहीं बचता है जहां कि ईश्वर नहीं है इस बुद्धि को आप लगाएंगे तो कोई चीज नहीं दिखेगी क्योंकि कहा देखेंगे उसको की अनुभूति को पकड़ने की कह रहे हैं जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है तो सर्वव्यापक होने पर जिसमें व्यापक है ना उसमें कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहां नहीं है ईश्वर ऐसा जब देखने लगेंगे तो वो वस्तु नहीं दिखेगी हाँ फिर तो जो ये नहीं की बात है अनुभूति की है एक जब मुख्य रूप से अनुभूति करने लगेंगे ना बाद में दोनों होता है हमारे ज्ञान जुड़ते भी है ना दो और दो ये क्या है दो एक ज्ञान है दो एक ज्ञान है दोनों मिलके चार होता है ये जुड़ा हुआ ज्ञान है तो ज्ञानों का भी उसको कहते हैं बुद्धि प्रतिसंधान दो बुद्धि जुड़ जाती है उसके आधार पर तीसरी बुद्धि बनती है तो ऐसे ही एक बुद्धि होगा कि ईश्वर अलग पदार्थ है और ये एक प्रकृति एक अलग पदार्थ है दो पदार्थ हैं पहले ज्ञान होगा इन दोनों ज्ञानों से युक्त ही एक ज्ञान होगा यानी ईश्वर इसमें व्यापक है ये एक ज्ञान और इसमें होगा ईश्वर एक है और ये एक है तो इस ज्ञान के आधार पर जब चलेंगे तो दोनों अलग अलग दिखेंगे और ए, एक बार होगा दोनों इस दोनों के ज्ञानों से जुड़ा हुआ एक ज्ञान होगा उसमें दोनों अलग अलग हैं एक ही जगह हैं ये भी ज्ञान होगा लेकिन एक तीसरा ज्ञान होगा कि ईश्वर इन सब में व्यापक है यहां केवल एक को लेंगे कि ईश्वर व्यापक है सर्वव्यापक केवल इतना वाला जब लेंगे ना तो ये बंद हो जाएगा क्योंकि कोई जगह खाली नहीं है जहां ईश्वर नहीं है अगर इसको करने लगते हैं तो उतनी जगह में ईश्वर छिद्र हो जाएगा नहीं बचेगा तो थी थी व्यापक के साथ विरुद्ध होती है तो विरुद्ध होने के कारण वो कहीं छोड़ नहीं सकते स्थान इस को इसलिए उस समय क्या होगा केवल व्यापकता मात्र को जब अनुभव करने लगेंगे तो बंद हो जाएगा ये लेकिन जब दूसरा ज्ञान उठाएंगे कि इसमें व्यापक है अब वो दोनों दिख जाएगा ऐसे जन की प्रक्रिया चलती है तो अंतरिक्ष के जितने भी पदार्थ हैं सभी में वो व्यापक भी है और अलग अलग कर रखा है सतस्य असतस्य योनि और जो विद्यमान पदार्थ हैं, यानी नित्य पदार्थ हैं सतरजमादि इनका आदि कारण है और जो बनने वाले हैं बनते हैं जो संसार बना इनका आदि कारण है तो आदिकारण में एक तो उपादान किसी का नहीं है बनने वाले का वो निमित्त कारण होता है लेकिन जो जिससे बनता है बनता है ये लोग संसार जिससे बनता है उसको बनाने में कारण है वो जिससे उस पदार्थ का निमित्त कारण नहीं है उस पदार्थ से जो बनते हैं तो उसका वो कारण बनता है इसलिए सतस्य असत्य दोनों का बोल दिया है यहाँ पर और इन सबको वो अलग अलग दिखाने वाला है तत्वज्ञान देने वाला है इस तरह अच्छा जो बताया वही वही अनुभव होगा हाँ हा। ये ऐसे हो होगा ना पहले अनुभूति जो होगी इसी ढंग की होगी ऐसे आप किसी भी वस्तु की जो अनुभूति करेंगे ना पहली चीज जैसे किसी स्थान को आपने देखा नहीं है और वहां पहुंच गए तो वो स्थान इतना अच्छा लगेगा इतना अच्छा लगेगा की बाकी कुछ नहीं याद रहेगी अपना भी याद नहीं रहता है कहां से आए वो भी नहीं दिखता है केवल वो अच्छा लग रहा है इतनी ही दिखता है बस तो जितने भी जान हर जान क्या होता है ना अलग अलग होता है एक एक बुद्धि हमारी यानी वो होती है ना एक एक बुद्धि एक एक होती है बिल्कुल क्षणिक होती है वो इसलिए हर किसी को अधिक देर तक अनुभव कर रहे हैं तो उसी जाति की बुद्धि उत्पन्न होती रहती है लगातार इसलिए लंबे काल तक वही वस्तु दिखती है लेकिन वैसे ज्ञान जो होता है बुद्धि एक एक छोटी छोटी होती है हाँ वो जुड़ी रहती है उस तरह की प्रवाह बनता है उसका तो उस एक ज्ञान की अनुभूति यानी एक क्षण में एक काल में एक ही अनुभूति होती है प्रत्यय हो हाँ यही तुल्य प्रत्यय यानी उस जैसा दूसरा प्रत्यय उत्पन्न होता है वही नहीं होता है वो वो तो एक क्षण में ही समाप्त हो जाता है बुद्धि हर समय क्षणिक होती है लेकिन उस एक व्यक्ति जो बुद्धि है ना उस एक व्यक्ति बुद्धि की अनुभूति एक जैसी होगी उसमें दूसरी जैसी नहीं होगी तो किसी भी विषय को आपने एक बना लिया जब तो उसका केवल उतना ही स्वरूप दिखेगा एक काल में किसी भी विषय में ऐसा लागू होता है नियम तो व्यापकता में भी यही नियम होगा न? कई चीजें द्रव्य रूप में जुड़ी है बुद्धि रूप में सब अलग अलग होती है बुद्धि से तो ईश्वर को भी बांट दिया है ना काट दिया चार भाग इसके पादो ऐसे वो का है ना तीन पै पाद में तीन पाद तो इसका खाली है एक में सृष्टि तो चार विभाग कर दिया ना ईश्वर का भी ऐसा होगा क्या कभी विभाग तो न, इसलिए बुद्धि से तो सब कुछ किया जाता है बुद्धि से ऐसी कोई चीज संभव या असंभव है ही नहीं जो नहीं कर सकते हैं बुद्धि से सब कुछ होता है लेकिन इसीलिए क्या करना पड़ता है बुद्धि को हर समय आधार चाहिए निराधार बुद्धि किसी काम की नहीं है जो ज्ञान होता है ईश्वर का सर्व्यापक